फलितम आह जो कहा गया, क्या कहा गया गया क्या कहते हैं तीनों अवस्था कोई भी सत्य नहीं हुए क्यूँकी किसी अवस्था में अगर बाद हो गए तो वो सत्य नहीं हो गए जो कहा गया उत्तम उपसन इसमें धातु क्या हो जाएगा है तो हरन, तो फिर क्या प्रत्यय हुआ सत्री हुआ तो हृ क्या शत्रु हुआ फिर गुण हो जाएगा शत्रि कहीं थे विकरण प्रत्यय आएगा क्या आ जाएगा सपा सपा जाए सब को मान करके हृ को गुण हो गया हो गया हर हर आगे अत फिर उम हरो आगे हत हरात होना चाहिए हर आगे हत होने से हरात अगौ दीर्घ होना चाहिए ना, तो गया हरात फिर चाम से नूम हो गया और अच्छा से लूप यहाँ उगीद चाम से नूम होने से इसको तो, तो संत धातु तो से इसको दीर्घ नहीं होगा नकार तोकार रहा संयोग रहा आ, ये अतुअंत नहीं है क्यों शत्रु प्रत्ये हुआ ना ऋ कार तो तो अंत हुआ ये अतुअंत नहीं हुआ और शांत संयोग भी नहीं है ये उत्तम उपसंहर करते हुए यह असमापि क्रिया हुई उपस करते हुए फलितम आह जो अभी इसका फल हुआ उसको कहते हैं फलितम फलम संजातम इति फलितम ये तदितम आएगा सूत्र तद संजातम तारकादि इत फल इसका संजात फल हुआ विचार हुआ विचार से फल हुआ जैसे तारकाजाता अश नभस नभस तो नभ को कहा जाएगा तारकित जैसे संजातम कंटको, कंटक कंटक संजात कंटकित ऐसे कहते हैं इतस प्रत्यय होता है तदित में आएगा ये सूत्र उक्त उपसन हाँ उपसन नकार को उपसन आगे रहा फलित तभी तो इसको नकार को परसवर्ण किस सूत्र से करेंगे नुनाशिको वह परसवरण करने से किसको परसवरण किया जाता है पूर्व में अनुस्वार होने से तभी अनुस्वार होगा क्यों नहीं होगा पदार्थ हो जाने से अनुस्व नहीं होगा तो पदांत होने से क्यों नहीं होगा ठीक है नश्चअ अपदांत होने से हो जाता पर मे झल है झल नश्च अप झली पदांत हो गया फलितम आह भवेन मिथ्या भवन्मथ्याण विर्मित अस्ट गुणादी तो निश्चिदात्मक अस्य एव अस्य दृष्टा गुणातीतः अुणातीत एकत्म नो इदात्मक तो, तो समास कैसे लेंगे इसमें बुद। ना? बुद। होता है गुण त्रय आगे कहा गुण त्रय एक वचन होगी ये जो गुण त्रय हुआ त्रि से तयप प्रत्यय होता है संख्या या अवयव तय यह तयप प्रत्यय होने से अवयवी को कहेगा वो अवयवी जिसका तीन अवयव है तो त्रय उसको कहा जाएगा जिसका तीन अवयव है तभी तो त्रय जो पदार्थ है वो कितना है एक है उसका अवयव कितने है तीन है तो त्रय एक एक में चलेगा जहाँ त्रया चलेगा अर्थात तीन तीन अवयव वाले बहुत हैं तब त्रया कहा जाएगा तो गुणानाम त्रय जैसे मुनि मुनित्र कहते हैं तो मुनिनाम त्रय मुनि त्रय इसी प्रकार की गुण गुणानाम गुणान त्रय अभी गुण क्या वचन चलेगा एक वचन आगे क्या करेंगे तेन विवर्जितम अथवा तेन विनिर्मितम निर्मितम तो गुणत्रय विनिर्मितम गुणत्र विनिर्मितम कौन हो गये त्रयम तीनो तीनों अवस्था त्रयमेव एव तीनों अवस्था ये तीनों गुणों का ही कार्य है क्योंकि जो भी माया का कार्य होगा हो माया त्रिगुणात्मिका तो गुणत्र का कार्य हो गया और जो माया का कार्य हो होगा हो वो सत्य होगा मिथ्या होगा मिथ्या होगा तो मिथ्या होगा अर्थात ये बंध्यापुत्र जैसा होगा न दृश्यते बाध्यते मिथ्या मिथ्या मिथ्या भवेत क्यों हो गया गुणत्रुणत से निर्मित तो हुआ से जो निर्मित तो होगा वो निश्चित रूप से व्यभिचारी होगा व्यभिचारी अर्थात एक अवस्था में रहेगा दूसरे अवस्था में नहीं रहेगा और अस्य दृष्टा परिवर्तनशील पदार्थ को जो देखता रहेगा वो भी अगर परिवर्तनशील होगा तो उसको भी फिर और कोई दृष्टा रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि गुणत्रय से जो बना उसका दृष्टा अस्य अस्य दृष्टा कहने से गुणत्रय गुणत्र कौन है अवस्थात्र अस्य दृष्टा अर्थात त्रयस्य दृष्टा अवस्थात्र दृष्टा गुणातीतः तो मैं समाज कह सकेंगे अच्छा अतीत तो कहते हैं ना एक दिक्वाचक होता है पार्क पंचमी तो इसलिए गुणे अतीत तो तीन गुण कहेंगे गुण त्रय कह देंगे फिर अतीत तो तो कहेंगे गुण से अतीत तो हुआ अच्छा ना यहा पंचमी नहीं होगा द्वितीया द्वितीय होगा तो ये ग्रामातीत ग्रामम अतीत इत ग्रामातीत इसी प्रकार कि यहाँ क्या हो जाएगा गुणम अतीत इतने गुणातीत द्वितीय गुणान है ठीक है गुणान अतीत इत गुणातीत क्या सूत्र है ये द्वितीय श्रितातीत पति गात्यस्त प्राप्त पन्नी ही ये गुणातीत अस् दृष्टा अर्थात ये अवस्थात्र का जो दृष्टा होगा वो गुणातीत और वो नित्य नित्य अर्थात वो तीनों काल में रहने वाला समय के द्वारा काल के द्वारा ये बाद नहीं हो जाएगा क्योंकि ये कल्पना का अधिष्ठान है तो कोई पदार्थ अगर आप अवस्थात्र को मिथ्या कह दिए तो मिथ्या पदार्थ का जो अधिष्ठान होगा वो भी अगर मिथ्या हो जाएगा तो उसका और अधिष्ठान चाहिए होगा तो अनावस्था हो जाएगा इसलिए अधिष्ठान नित्य कहेंगे कल्पना का अधिष्ठान क्योंकि निराधिष्ठान का भ्रम नहीं हो सकता है ऐसा भ्रम नहीं होगा जिसका कोई अधिष्ठान नहीं है ऐसा नहीं हो पाएगा अधिष्ठान ही अन्य रूपेण जो भान होता है उसको भ्रम कह देते है इसलिए निरधिष्ठान भ्रम नहीं होगा जिस पदार्थ का कोई अधिष्ठान नहीं है तो वो पदार्थ अध्यस्त नहीं होगा अध्यस्त नहीं होगा तो वो कभी मिथ्या नहीं होगा जहा भी कोई मतलब भ्रम दिखेगा उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होना पड़ेगा और जिसका अधिष्ठान नहीं है उसका कोई भ्रम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जिसका अधिष्ठान नहीं है या तो ब्रह्म होगा नहीं तो वो बंध्यापुत्र जैसा तुच्छ होगा तो ये दोनों का कभी भ्रम नहीं हो पाएगा नित्य एक है और चिदात्मक चिदात्मक में समाज कैसे कहेंगे चिद आत्मा यश चित अर्थात जो ज्ञान रूप है तो यही उसका स्वरूप है जो दृष्टा का तो अन्यत्र जहां भी स्फूर्ति दिखती है वो इसी का ही स्फुर होता है पदार्थ भान होता है कहेंगे पर्वत दिखता है तो ये जो भान होता है कहेंगे ये इसी का ही स्फुर है पर्वत है कहेंगे आत्मा का ही सत्ता सत्ता स्फूर्ति यही आत्मा ही देने वाला है टीका में त्रयं जो श्लोक में कहा त्रय एवं तो मिथ्यार्थ आदि अवस्था तो कैसे समास लेंगे इति आगे तो मतलब जागृत आदि के अवस्था के साथ अन्वय करेंगे ठीक है तो अगर जागृत आदि यश्य कहेंगे यश्य। अब कितने को ले रहे हैं तीन को तो जागृत आदि कहेंगे तो तीन को ले लिए तो फिर अवस्था के साथ अगर तीनों को ले लिए जागृत आदि कह कहकर अभी जागृत आदि एक समूह को कहता है ये इसका अंदर में आगे तीन आगे जागरत जिसका आदि है तो वो अवस्था फिर आगे अलग अगर रखेंगे तो भी हो जाएगा अर्थात आप उद्भुत अवय अलग करके कहना चाहेंगे अथवा उनको एक ही कोटि में डालेंगे तो दोनों प्रकार के हो सकता है जागृद आदि अवस्था कहेंगे तो जागरद आदय अवस्था इस प्रकार की हो जाएगा फिर आगे ताशा मंत्र ऐसा कर सकते है नहीं तो जाग्रद आदि कहकर के कह करके, करके दोनों में कर्मधारय कर देंगे तो भी होगा एवं आदि परस्पर व्यभिचारेण एवं उक्त क्या कहा गया परस्पर व्यभिचार परस्पर का व्यभिचार अर्थात ये रहने पर वो नहीं रहता है ये कौन सा श्लोक में परस्पर का व्यभिचार दिखाया गया स्वप्न जागरण होगा तो मिथ्या हो जाएगी मिथ्यात्वे हेतु ये मिथ्या हे क्यों हो गया अर्थात इसका वे क्यों हुआ कहते गुण त्रयिर्मितम जो गुण से बनेगा वो सर्वदा एक रूपों नहीं रहेगा वो परिवर्तन होगा उसका गुण त्रयिर्मितम गुण त्रय विनिर्मित माया कल्पित अर्थ तो माया कल्पित इसमें कैसा समास लेंगे षठी तृतीया कहते हैं तृतीया माया कल्पित माया के द्वारा ये कल्पित है तो किम कि अगर माया के द्वारा ये कल्पित हुआ तो फिर सत्य क्या है अतः अस्य दृष्टा गुणातीतः अस्य का अर्थ अवस्थात्र अवस्थात्र जो दृष्टा वो गुणातीत तो होगा क्योंकि गुण को जो देखेगा वो भी गुण होगा क्या नहीं होगा इसलिए सारे साधन वही है कि हम ये अंतकरण में आने वाले गुणों को कितना देख पाते हैं अभी तो इसमें रजोगुण आ रहा है अभी तो ये राग द्वेष क्रोध ये सब करेगा अब तो सावधान रहना है इसको थोड़ा नीचे कर देना है गंगा जी में दस डुबली डुबकी लगाना है नहीं तो आज भोजन छोड़ देना है कहेंगे रजोगुण बढ़ रहा है अभी तो नहीं तो कहीं फावड़ा चलाना है तो इसी उपाय से हम रजोगुण को निकाल देंगे अभी तो तमस आ रहा है वो दिखेगा जब हम थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देगा देखेंगे अभी थोड़ा तो नींद नींद लगता है ये तमस लगता है कहेंगे ठीक है फिर गंगा जी से जाकर के जल ले आएंगे कहीं कुछ लग जायेंगे किसी में तो ये तमस भी चला जाएगा अभी सत्तो गुण अर्थात शांत है बढ़िया लग रहा है कहेंगे ठीक है दो चार श्लोक रट लेंगे तो गुणों को जब हम देखना आरंभ करेंगे तभी अर्थात हमारा गति शीघ्र होगा और गुण जैसे आया हम उसी के साथ बह गए रजोगुण आया तो बह गए बस इधर उधर जाकर के टक्कर <laughs> ये जा रजोगुण का कार्य होता है और कभी कभी कोई मतलब रजोगुण आया तो सो जाना रजोगुण आने से सोएगा कैसे <laughs> तो सो नहीं पाएगा ना तो रज गुण आने से इसलिए कहेगा जाओ उधर या दर्शन कर लीजिए वहां नहीं तो ये कर लीजिए कुछ सेवा कर लीजिए इस रज गुण को निकाल देना तमो गुण आया तो ठीक है उसको रज में ले लेना है इसलिए विवेक चूडामणी में कहते हैं तमो द्वाभ्याम रजसत्वात सत्वात सत्वम शुद्धे नश्यति नश्यत में सत्वम नश्यति ऐसा कुछ होगा तमो द्वाभ्याम तमो गुणों आ गया तो दोनों जो अन्य दो गुणों को लेकर के इसको पार करना है अर्थात तमो गुणों को रजस अथवा सत्व के द्वारा पार करें तमो अगर भयंकर तमो है और सत्व को पार सत्व से पार कर पाएंगे <laughs> नहीं कर पाएंगे अर्थात थोड़ा आप पढ़ रहे है किन्तु तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा ये हो रहा है तो थोड़ा नहीं नहीं इसको तो इसका अभी व्याकरण देखेंगे तो अब पढ़ रहे थे पंक्ति पढ़ रहे थे उसका अर्थ ग्रहण कर रहे थे किंतु थोड़ा तमस बुद्धि को जोर चलाना है इसका व्याकरण देखिए इसका क्या हुआ इसका किसके साथ अन्वय हो रहा है इस प्रकार थोड़ा बुद्धि लगाएंगे कहेंगे तमस को सत्व के द्वारा पार हुआ किन्तु इतना हो कि सर गिर जाता है और तब और कहाँ और सत्व और नहीं होगा <laughs> हो तब तो उठ करके चलना पड़ेगा खड़े होकर के नहीं तो पड़ो तो तमो द्वाभ्याम रजसत्वात रजस है तो उसको सत्व के द्वारा अतिक्रम करेंगे धीरे धीरे अरे सत्व शुद्ध है नश्यति थी नहीं कुछ अलग है वो सत्वम शुद्ध न अर्थात सत्व गुण अधिक हुआ धीरे धीरे गुण आती तो होने का अभ्यास करेगा ये अवस्था जो है वो के के जो है, तो कर्म के ऊपर कैसे अवस्था जो है वो कर्म के ऊपर जब जागरण और स्वप्न का कर्म उपहरण होगा तब निज्रा आएगा कुछ भी कहा वो निद्रा को पांच दिन तक ठेल करके रख सकता है रख सकता है नहीं रख सकता है नहीं उनका कर्म नहीं है वो वो नहीं है माना वो जा रहा से अवस्था आएगी किंतु कर्म से आज ही आएगी ऐसा है अगर ऐसा होता आवश्यक होने से फिर कैसा उसको ठेलता है आप कहेंगे उसका कर्म इसी प्रकार के है तो अगर इसी प्रकार के कर्म है तो हमारा भी इसी प्रकार के कर्म है हम भी इसको ठेल पाएगा और जब इतना ठेल देगा उसको फिर जिस समय में सुसुक्ति आएगा उस समय में एकदम गाढ़ सुसुक्ति होगा ये जो प्रमाद आलस्य करने वाले लोगों का क्या होता है ऐसा नहीं कि उनको एकदम सुसुप्ति होती है और बहुत समय स्वप्न जाता है तो अर्थात अगर इसको वो ये जो कर्म हुआ है पूर्व जन्म का कर्म में अभी है इस जन्म में अगर प्रचंड कर्म करेगा ये बदलेगा अतिग्र पुण्य पाप नाम यही वो फल दर्शन अगर कोई प्रचंड परिश्रम करेगा यही फल मिलेगा कि उसका ये जो रजस तमस ये नया कर्म का फल मिलेगा जो पुराना कर्म है तो प्रारब्ध कर्म माना कर्म भोगना कर्म पड़ेगा किन्तु तो रात में छह घंटा उसको गाढ़ निद्रा होगी सुसुप्ति होगी ये जो दिन से 24 घंटा ले करके 15 मिनट सो रहा है 10 मिनट स्वप्न देख रहा है और फिर 10 मिनट जग रहा है ये नहीं होगा अर्थात तो ये जो उसका सुसुप्ति होगी तो गाढ़ती हो, उसको उतना है प्रारब्ध है 6 घंटा सुसुप्ति होना होगा किन्तु दिन भर जब तब होता है ये सबको वो प्रचंड उद्यम करेगा तो इसको हटा पाएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहा जाएंगे कि तो तो साधना तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं तो सब प्रारब्ध ही हो गया पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दोनों में कहीं कहीं उसका दिया गया स्थान दिया गया ये ऐसा है उससे ज्ञानी हो गया उसके लिए 100 परसेंट प्रारब्ध अगर नहीं है जब तक तो पुरुषार्थ का अनुभव हो रहा है सबको प्रारब्ध में छोड़ देगा नहीं, नहीं, नहीं। तो, तो निश्चित रूप से तो प्रारब्ध तो तो में है अर्थात तो तो ये प्रारब्ध का भोग को वो आगे पीछे करेगा कर सकता है अगर प्रचंड उद्यम करेगा तो सब कुछ आगे पीछे हो सकता है और और अगर उद्यम करेगा तो ये भी हट जाएगा अर्थात ये फल जो होना है ये ही फल मिल जाएगा उसको हो सकता है प्रारब्ध में छोड़ देना अर्थात ये शास्त्र साधो के लिए नहीं कहता है तो अज्ञान अवस्था में प्रयत्न ये प्रारब्ध है ये प्रारब्ध नहीं ये निर्धारित नहीं है इसलिए प्रयत्न करो प्रयत्न करने के बाद प्रारब्बानी देगा ठीक तरी किम सत्य कहते हैं फिर इसका जो साक्षी है अवस्थात्र का जो साक्षी है वो सत्य है अश अवस्थात्र शेषम स्पष्टम अवस्थात्रय का जो साक्षी है वो ही अर्थात सत्य है चिदात्मक है चिदात्मक अर्थात तो वही स्फूर्ति देने वाला सबको उसी का चैतन्य से ही जो जहाँ चैतन्य दिखता है वही चित्त चित्त अर्थात साधारण तो कहते हैं चेतन में ही चित्त का अनुभव होता है जड़ में चित्त का अनुभव नहीं हो जाता है और चेतन में जो चित्त का अनुभव होता है कहते हैं जब वृत्ति होती है तभी अनुभव हो जाता है मैं जानता हूं मैं हूं और आनंद का स्पूर्ति होगा जब सत्व गुण आएगा रजस्तमस में ये चित्त का अनुभव हो जाएगा सत्य जड़ में विहित अनुभव मतलब अनुभव अर्थात सत्य जड़ में भी दिख रहा है किन्तु चित्त चेतन में दिखेगा और आनंद सत्यो गुण अधिक होने से ये अठावन श्लोक उच्चारण करेंगे नवस्थत्र मिथ्या, तो, ननु, मिथ्या भवतु, जीवस्तु सत्य सियादक सदृषात उत्तर आह अवस्थत्र मिथ्या हो गया किंतु पूर्वपक्षता कि जीवस्त सत्य सियात जीव अवस्थात्रय नहीं है इसलिए जीव तो सत्य होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है ये जीव का लक्षण है चैतन्यम यदिष्ठान लिंग देहश पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव उच्यते इसी प्रकार के श्लोक है चैतन्यम ये शायद ना में ये का श्लोक पंचदशिका श्लोके पंचदश में उदाहरण दिए में है कूटस्थे कल्पिता बुद्धि त्रचित प्रतिबिंबक प्राणा जीव संसारे ये में है में दिए दोनों हे सब चैतन्यम ये अधिष्ठान इसमें नहीं है ये ये कूटस्थे कल्पिता बुद्धि वो पंचदशी है ये तो पंचदशवी नहीं है तो होगा उसको लिखा नहीं होगा अच्छा तो चैतन्यम यद अधिष्ठान अधिष्ठान चैतन्य तो जीवो में भी होना पड़ेगा और अगर जीवों का जो संघात है उसमें अगर ये चैतन्य अंश नहीं रहेगा तो फिर जीव ब्रह्म का ऐक्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सभी अगर चैतन्य छोड़ देंगे बाकी जितने सब कल्पित है और जीव का स्वरूप अगर पूरा कल्पित तो ही हो जाएगा आज जब वो बाद हो जाएगा तो पूरा जीवो का सर्वस्व बा हो जाएगा किन्तु जीव का जो अधिष्ठान है वो तो चैतन्य है और उसके साथ क्या आएगा कहते हैं लिंग देहश्च यह पुनः लिंगदेह अर्थात सूक्ष्म शरीर और ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें मनोबुद्धि है और क्या क्या है पांच प्राण और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तो ये जो मनोबुद्धि हुआ इसमें चित्छाया चैतन्य का छाया चिदावास रहेगा चित्छाया लिंग देहस्था तत्संग अर्थात चैतन्यम सूक्ष्म शरीर और चिदावास ये तीनों मिलकर के जीव तत्संगो जीव उच्चते जीव कहा जाता है और पंचदशी में दूसरा जो है कूटस्थय कल्पिता बुद्धि तो यहाँ कहते हैं चैतन्यम अधिष्ठानम कूटस्थय कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंब का तो कूटस तैतन्य आ गया बुद्धि आ गया जो यहाँ सूक्ष्म शरीर कह दिया और उसमें चितावास तो ये तीनों जीव हो गए प्राण नाम धारणा तो प्राणों को धारण किया तो इसीलिए वो जीव कह दिया गया संसारे नयुजे संसार में संसारी बन जाएगा जीव वस्तु सत्य सद इति आशंक्य सदृष्टान्तम उत्तरम आह सदृष्ट दिखाते हैं अर्थात अवस्थात्रय मिथ्या है जीव सत्य है जो ये कहता है इसके लिए दृष्टांत दे करके निकालते हैं अर्थात ये जीव सत्य है जो कहते हैं जीव का जीवत्व तो सत्य नहीं है जैसे कहते हैं घट सत्य नहीं है घट सत्य नहीं है अर्थात तो घट में जो घटत्व तो है वो सत्य नहीं है अगर आप घटत्व तो को निकाल देंगे बाकी क्या रह जाएगा मित्य ही रह जाएगा वो सत्य है इसलिए घटत्व तो अंश यही सत्य नहीं है जो विशेषण अंश नाम रूप अंश ले आए वो सत्य नहीं है दृष्टांत तो देते हैं यदि घटभ्रांति सुख वजतस्थित तद्रमण जीव तीक्ष्य पश्य प्रथम पाद द्वितीय पाद दृष्टांत तो है तृतीय पाद दृष्टान्त तो है चतुर्थ पाद तो तीनों के साथ जाएगा अर्थात तो यदवन मृदि, आगे चतुर्थ पाद जाएगा विक्षमाणे घट भ्रांतिम न पश्यती इस प्रकार की होगा चतुर्थ पाद तीनों पाद के साथ जाएगा घटभ्रांति न दृष्टांत हो गया तो क्या हो गई? सप्तमी आगे कहते हैं सुक्तो वा रजतस्त घट क्या विभक्ति है द्वितीय घटभ्रांति को नहीं देखता है तो, इसी प्रकार के आ कहते हैं दूसरा दृष्टांत सुक्तऊ वाह रजत स्थिति सुक्तऊ सप्तमी हो गया तो सुक्तऊ आगे क्या लेंगे माने रजत स्थिति नपति रजत स्थिति क्या विभुक्ति हो जाएगी द्वितीया स्थिति में क्या सूत्र लगा स्थिति ज्योतिष्यति मास्ता मित्ती तो रजत की स्थिति को नहीं देखता है ये हो गया दोनों दृष्टांत इसी प्रकार के तदवत ब्रह्मणी क्या व्यक्ति है सप्तमी आगे क्या लेंगे विक्षमाणे तदवत ब्रह्मणी विक्षमाणे जीवत्व नी जीवत्व क्या व्यक्ति हो जाएगी द्वितीय जीवत्व तो को अनुभव नहीं करेगा तो दो दृष्टांत दे दी मृद अर्थात मिट्टी का जो ज्ञान हो जाएगा विक्षमाणे विक्षमाणे अर्थात मिट्टी ही है कल्पित है नाम रूप जो घट कह देते हैं घटो भ्रांति है मिट्टी ही है और घटो भ्रांति है ब्रह्म है तो जब इस प्रकार के निश्चय होगा विक्षमाणे ईक्ष दर्शन है ये दीर्घिकाल ईक्ष दर्शन है कर्मणिशान हुआ माने देखे जाने पर कर्मिशानसमाणे सती देखे जाने पर यह हो गया मृदि मृद म्रिद जब देखे जाने पर घट जो भ्रांति उसको और नहीं देखता है अर्थात तो घट ही भ्रांति है तो भ्रांति अभी घट भ्रांति तो ये भ्रांति को किस अर्थ में तीन करेंगे घट को कहेगा कर्म अर्थ में तो घट ही भ्रम का कर्म हो रहा है घट को देख रहा है भ्रांति और अगर इसको भाव अर्थ में स्त्रियां तीन करके लेंगे स्त्रियां तीन से कर्म अर्थ में भी होगा क्योंकि अकर्तरी चकार के संज्ञान अगर भाव में लेंगे तो घटस्य भ्रांति तो भ्रांति अर्थात जो भ्रम दर्शन होना तो घट भ्रांति आगे किंतु न पश्यति दिया इसलिए इसको कर्म अर्थ में लेना अच्छा है सुख तो रजत स्थिति में रजत रजत स्थिति सुख्ति में तो यह जब रजत सुक्ति का ज्ञान हो जाता है रजत की स्थिति नहीं रहती इसी प्रकार की ब्रह्म का अनुभव होने से फिर यह जीवत्व नहीं रहेगा और ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा असो ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐख्य न आत्मत्वे न ब्रह्म का जब अनुभव होगा फिर जीवत्व क्योंकि जीवत्व को ब्रह्म में देखता था ना अपने में देखता था अपने में तो जब ब्रह्म को आत्मत्व ज्ञान हो जाएगा फिर अपने में जीवत्व नहीं रहेगा जीवत्व में क्या सूत्र लगा तस्य भावस तस्व दोनों प्रत्यय होते प्रत्यय और तल अंतम स्त्रीय त्धित्व में आएगा सदृष्टान्त सदृष्टान्तम समाज कैसे कहेंगे सपुत्र दृष्टानते न सह तेना सहेती तुल्य योगे वो समाश करने वाला सूत्र फिर सह को सह आदेश हो जाता है वो उपसर्जन से सूत्र से आगे टीका में ब्रह्मणी विक्षमाणे सीधा दार्षातो को कह दिया ब्रह्मणी विक्षमाणे विक्षमाण देखे जाने पर अनुभूत होने पर कूपेण आत्मत्वे न साक्षात्ते सती विक्षमाणे शब्द का अर्थ कह दिया आत्मत्वे न इस प्रकार साक्ष जीवत्वं न पश्यती जीवत्व को फिर नहीं देखता है अनुग्रह तो जब निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ तो जीवत्व नहीं अर्थात परिचिन भाव नहीं है अन्य तो स्पष्टम है अर्थात जो दोनों दृष्टान्त दिया था वो तो स्पष्ट ही है आ, है का है। देहात्म ज्ञान बज्ञान देहात्म ज्ञानवादकम् आत्मन्येव आत्मन्य स ने मुच्य देहात्म ज्ञान जैसे देह ही आत्मा है अज्ञान अवस्था में ये भान होता है तो देहात्म ज्ञानवज देहात्म ज्ञान बाधक ज्ञान देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान जो होगा अर्थात तो में देह नहीं हूँ स न इचन अपक्त भवेदन अपमनिय भवेद यश्य देहात्म ज्ञान का बाधक कौन कहते मैं आत्मा हूँ विषय में जिसको इस प्रकार ज्ञान होता है स अपि मुच्यते सो नहीं चाहने पर भी मुक्त होगा तथि बार बार विचार करना है मैं ये देह नहीं हूँ ये देह का जो आवश्यकता जो इसका वासना उसका इच्छा ये सब मेरा नहीं है नहीं नहीं नहीं चाहेगा अगर वो कह रहा है कि मैं दे नहीं। तो, तो, तो मैं क्यों नहीं जो मैं देह नहीं हूँ जिसको निश्चय हुआ अभी वो बद्ध होगा क्या ही नहीं अर्थात ये कहा जाता है कि वो न इच्छन अर्थात उसकी अभी मुक्ति की इच्छा ही और नहीं रहेगा क्यों मुक्ति की इच्छा उसी को ही होगी जिसमे बंधन की अनुभव हो रहा है इसको तो, तो बंधन का अनुभव ही नहीं है तो इसलिए मुक्ति की इच्छा नहीं रहेगी ये मुक्ति की इच्छा जो ये ज्ञान होने के बाद नहीं वो दरवाजे में पहुंचने पर भी चला जाएगा जिसको अर्थात तो मनन होना आरंभ हुआ अर्थात तो कभी, -कभी दिख जाता है किंतु फिर अनादि आकृष्य मानस्य चित्त फिर विषय में चला जाएगा ऐसा स्थिति होते होते धीरे धीरे जब आगे चलेगा फिर ये मैं मुक्तो मेरे को मुक्ति चाहिए इस प्रकार की और इसको इतना व्याकुलता और धीरे धीरे नहीं रहेगा अभी नहीं हो गया फिर कभी कभी बीच में आ जाएगा जीवन कहेंगे तो फिर भी उसको और इस प्रकार के दृढ़ इच्छा और क्योंकि जान लिया क्या हो तो दिख रहा है पहाड़ के ऊपर दिख रहा है अब तो थोड़ा चढ़ना बाकी है तो फिर उस प्रकार की व्याकुलता नहीं रहेगी कैसे स्वयं हाँ समझ गया तो फिर कभी कभी उसको आएगा जीव तो भाव आ जाएगा कभी दुख हो जाएगा वो कहेगा कि ठीक है प्रारभ था इतना हो गया हो गया अच्छा यह उनसठ श्लोक उच्चारण करेंगे अगे अज्ञावस्थाया प्रतीय मनो यो जीव ब्रह्म भेद स नाम मात्र बहु दृष्टान्तिर आह जीव ब्रह्म का भेद अगर वास्तव होगा फिर जीव ब्रह्मण और कभी नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं जीव ब्रह्म भेद नाम मात्र जीव ब्रह्म भेद समास कैसे कहेंगे क्योंकि प्रथमांत हो जाएगा ब्रह्म जीवच इति ब्रह्मी क्योंकि ब्रह्म नपुंस के लिंग में चलेगा तो अगर ब्रह्म को पुंगलिंग में चलाएंगे तो चतुर्मुख ब्रह्म को कहेगा जीव का उसके साथ अभेद नहीं होगा इसलिए जहाँ जीव ब्रह्मण ऐक्य कहा जाएगा वो ब्रह्म नपुंसक का लिंग ब्राह्मण लिया जाएगा जो की शुद्ध चैतन है तो जीव ब्रह्मणी आगे भेद तीव ब्रम्हण रोज भेद स नाम मात्र खाली नाम अर्थात तो कोई वास्तव नहीं।, नहीं है तो अगर वास्तव नहीं है तो फिर प्रती क्यों हो रही है कहते है अज्ञानवस्थायाम प्रतीयमान अज्ञानवस्थायाम समाज समास कैसे कहेंगे अज्ञान से कहें अवस्था तो ज्ञान अवस्था है प्रतीय मान इसमें धातु क्या है इनगतो कर्तरी कर्मणी कर्मणी धातु है आगे सर्वधातु के यक हो गया यक होने के बाद ई को दीर्घ होगा क्या सूत्र अकृत सर्वधातु कई और दीर्घ तो प्रतीय आगे मान मान में क्या सनस तो सान चाने से मकर आने, आने मुख मुखियमान कर्मणि को तो प्रतीयमान कह यो भेद भेद ही प्रतीयमान किस अवस्था में होता है अज्ञान अवस्था में वो नाम मात्र अर्थात ये वास्तव नहीं है इसको बहुत दृष्टांते ही आह बहु दृष्टांत देते हैं क्यों कहते हैं कि ये हमारे संस्कार को दृढ़ करने के लिए प्रतीयमान मात्र केवल दिखता है इतने सारे दृष्टांत देखें ये जैसे दिखता है और ये सब दृष्टान्त हम समझ जाते हैं ये दिखता है ये सब वास्तव नहीं है इसी प्रकार की जीव ब्रमण ये भी खाली दिखता है नाम, नाम मात्र अर्थात तो वस्तु शून्य मतलब वो पदार्थ नहीं है खाली नाम कह दिया जैसे कह दिया कि अंधश्य नाम पद्म तो पद्म उसका नाम हुआ किन्तु तो नाम के अनुसार वस्तु है नहीं है यहाँ कहा जाता है नाम मात्र नाम एव एव कहने से अर्थ नहीं है नाम मात्र का अच्छा नाम एव अच्छा अच्छा समास नाम एव नाम मात्र किस सूत्र समास होगा मयूरभ का देश इसको तो याद हो जाएगा सुन सुन बिल्कुल ये समास प्रकरण का अंतिम सूत्र है दृष्टान दिखाते है यथा यथाम घटो नाम यथा घटो नाम कनके कनके कनकुंडलाध सुतौ ही रजत रजत रजत ही ही परे परे यथा घटो नाम कनके रजतख्याद जीव यथा घटो नाम कन के कुंडला जैसे हैं सुक्तो ही रजत ख्याति आगे चतुर्थ पद में तथा जीव शब्द प्रथम सप्तमी अंतर लिया सर्वत्र तथा परे जीव यथा मृदि घटो नाम तो मृद में एक नाम डाल दिया घटो वास्तविक तो कहते हैं ये नाम खाली आप एक शब्द व्यवहार कर देती है वो सत्य मिट्टी ही है आप कह देंगे उसको घट मृति घटो नाम नाम अर्थात घटो ऐसे आप खाली नाम व्यवहार कर दे पदार्थ तो कुछ और नहीं है और अगर घटो अगर मिट्टी से भिन्न हो जाएगा तब अगर हम मिट्टी को ले लेंगे तो घटो रहना चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता है इसलिए कहते हैं कि ये घटो मिट्टी से भिन्न नहीं।, नहीं है किंतु मिट्टी घटो से भिन्न है इसको निश्चय रखेंगे नहीं तो ज्ञान योग्य में बार बार फंस जाएंगे आप लोग महाराज जी जो घुमाएंगे फिर <laughs> इसको एकदम दृढ़ रखेंगे अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं।, नहीं है किन्तु कार्य कारण से भिन्न नहीं <laughs> महाराज जी इसी प्रकार घुमा देते है स्वर बदल देंगे हम लोग प्रवाह में चलते रहेंगे तब तो पड़ जाएंगे उधर के कुंडला अभिधा अभिधा अभिधा, अभिधा नाम जैसे मृदी घट इसी प्रकार की कन के कुंडल कन के कनक अर्थात सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण है पदार्थ उसमें आप कुंडल ऐसे खाली नाम व्यवहार कर दिया सुप्त रजत ख्या तो ख्या थी और था था नाम। है वहा रजत नाम व्यवहार कर दिया जैसे भ्रांति इसी प्रकार की दर्शन तो में कैसे अन्वय कहेंगे जीव जीव ब्रह्म, ब्रह्म, पंक्ति शब्द देख कहिए? कही जीव। शब्द में कहा ब्राह्मणी ब्राम। कहाँ है वहाँ परे परे तथा तथा जीव परे परे जीव शब्द इसी प्रकार के परे परे का अर्थ ब्रह्मी टीका में रजतस्य ख्याति, ख्याति ख्या आख्या का अर्थ नाम इतिहाव तो जैसे है वहां सुक्ति किंतु रजत नाम व्यवहार कर दिया इसी प्रकार के परे परे अर्थात पर ब्रह्मणी पर ब्रह्मणी में समास पर ब्रह्म तो फिर पर कैसे कह देंगे ब्रह्म को नपुंस का लिंग कहे फिर पर कहेंगे तो क्या कहेंगे परंच परमच नपुंस को कहेंगे परमच तद ब्रह्म इति ब्रह्म तस्मिन जीव शब्द जीव शब्द में क्या कहेंगे तो जीव जो शब्द है उसको व्यवहार करते क्योंकि जीव खाली शब्द है अर्थ तो कुछ नहीं है वहाँ पर क्योंकि ये जीव शब्द को आप कहाँ व्यवहार कर रहे हैं ब्रह्म में तो ब्रह्म में जीव तो कोई वास्तव है क्या नहीं है तो नहीं है फिर आप जीव शब्द हम जो प्रयोग करेंगे ये खाली नाम मात्र इसलिए कहते हैं कि जीव शब्द तथा शेषम स्पष्टम बाकी तो ठीक तो अर्थात ब्रह्म में जीव शब्द खाली प्रयोग कर देता है अर्थात है हम वास्तविक ब्रह्म इसमें खाली जीव शब्द प्रयोग कर देता है मैं जीव हूँ जीव हूँ अर्थात मैं कर करता भूखता संसारी सुखी दुखी ये सब पता करता है कैसे स्पष्ट हो जाता किन्तु सुक्ति में रजत स्पष्ट होता है यही तो दृष्टांत है दृष्टान्त तो अगर स्पष्ट होता ये दृष्टांत तो दिया जाता <laughs> दृष्टांत तो इसलिए टीकाकर ना बहुत दृष्टांत तो ही रहो भाई एक दृष्टान्त तो से क्यों नहीं होता कहते हैं संस्कार हमको इतना विपरीत और दृढ़ है कि बार बार दृष्टांत तो दिखाएंगे तो ये जैसे सुक्ति में रजत है मिट्टी में घट है और कनक में कुंडल है इस प्रकार के बार बार विचार करेंगे कहीं तो हमको लगेगा अच्छा हम वास्तविक ब्रह्म है जीव खाली मानता हूं एक बार लगेगा एक बार संस्कार हुआ ऐसे बार बार विचार होने से कहते है काले न परिपच्यते कृषि गर्भादयो यथा तदवद ब्रह्म विचारोपि शनि ही काले न पच्यते पंचदश काले न परिपच्यते कृषि गर्भादय जिस समय में बीज वपन कर देंगे उसी समय में शस्य आ जाएगा और जिस समय में गर्भ धारण होगा उसी समय में बालक जन्म नहीं हो जाएगा काले न परिपच्यते कृषि गर्भादयो यथा तदवद ब्रह्म विचारोपि शन ही काले न पच्यते समय लगता है प्रथम कोटि के अधिकारी है सनक सनातन जैसे हो गया तो कह दिए हो गया चल दिया <laughs> तो ये नहीं है तत्व मसीह श्वेत केतु नौ बार कहा गया हम लोग तो भाई नौ सवार सुन करके अगर नौ साल में भी हो जाएगा तो भी चलो जीवन का पूरा हो गया तब तो करना पड़ेगा ये संस्कार धीरे धीरे धीरे धीरे होता है देखिए हम लोग जो चलते हैं आप अगर देखेंगे पिछले साल हमको जितना आसक्ति था जब घर से निकले जितना आसक्ति था अभी उतना है क्या नहीं है जो लोग वेदांत तो सुनते हैं चार पांच साल पांच साल पहले उनको शरीर को लेकर के पीड़ा होने से जितना दुख होता था आज उतना होता है क्या नहीं होता है ये तो वेदांत का तत्काल लाभ तो मिलेगा ही धीरे धीरे धीरे धीरे इसी प्रकार बंधन शीतल हो जाएगा और आगे अनुभव आएगा अच्छा ये श्लोक उच्चारण कर लेंगे साठ ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण गच्य पूर्णशा पूर्ण एक शिष्य से ओं शाति शांति शांति शंकर शंकरचार्यं बातराय सूत्रभाष्यंदे पुना पुना यो ओम शांति, शांति शांति शांति ये जो मूर्तिभा व्योमेहाय पुरुष मूर्त न ज्ञानी का दृष्टि में मतलब पूछते हैं अथवा अज्ञानी का दृष्टि से पूछते हैं अज्ञानी चाहेगा आज तो शिवरात्रि है हमको जागरण करना है करेगा नहीं करेगा पता नहीं, पता नहीं। तो इसको खोज कर करके आप तो कर पाएगा नहीं आप के क्या है अगर अज्ञानी है तो उसको कहेंगे ये आपका अधिन में है आपका पुरुष अर्थ में ये होगा अगर वो ज्ञानी होगा उसको कहेंगे आपको तो क्या है कुछ नहीं है अवस्था देखकर के कहना है तो इसलिए सर्वदा कहा जाएगा कि कैलाश तो साधकों का स्थान है सिद्धों का स्थान नहीं है दसम पीठाधीश्वर कहते थे, थे सिद्ध हो गया तो नाश हो जाएगा सिद्ध हो गया तो उसका जीवन में अर्थात तो वो सब चीज एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए नहीं तो सिद्ध है किंतु आचरण नहीं है तो फिर परिवराजों हो जाना अगर रहना है तो सिद्ध उसका आचरण भी सत पर एकदम ठीक होना चाहिए नहीं तो क्यों रहेगा ये तो लोक कल्याण के लिए रहना है ना अगर ज्ञानी आराम का जीवन जी रहा है तो लोक कल्याण के लिए जीना है मतलब समाज में रहेगा तो लोक कल्याण के लिए रहना है तो फिर इस प्रकार की उसका आचरण है जिसको देखकर करके लोगों का कल्याण होना चाहिए अगर नहीं है तो फिर लोगों का हानि करवा देता है क्या ज्ञानी है वो वो हो सकता है कि ज्ञानी किन्तु तो फिर भोगी है आराम का जीवन चाहता है तो इसीलिए मतलब शास्त्र को हम सम, समझ करके फिर जब हम उसको उतारते हैं जीवन में हमको देखना है कि कार्य काल देश पात्र सब देख करके चलना चाहिए उसी मुताबिक और नहीं तो परिवराजक जीवन होना चाहिए किंतु कहीं आराम का जीवन जी रहे हैं ये नहीं चलेगा अर्थात हम अगर पूर्णतया नियम इत्यादि में सब नहीं चलते हैं तो फिर ये अर्थात ये भोग करता है ये माना जाएगा वही इसलिए सब देश काल पात्र के अनुसार उपदेश दिया जाता है अर्जुनों को कहा गया संन्यास ले लो बोल करके नहीं कहा गया अर्जुनों का योग्यता हम लोगों से कुछ कम नहीं था उसको नहीं कहा गया तो किसको सन्यास का उपदेश दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा यह सब अलग अलग होता है पात्र देख करके करना पड़ेगा सन्यास सन्यास तो, तो, तो, तो, तो, तो पात्र को देख करके उसी मुताबिक करना पड़ता है